देवी भागवत चौथा स्कंध है व्यास जी कहते हैं माता अदिति की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कुछ समय तक मन में विचार किया तत्पश्चात वे अपनी विमाता द्विति के पास चले गए राजन उस समय इंद्र की बुद्धि में पाप बस गया था उन्होंने विनय विनयपूर्वक दिति के चरणों में मस्तक झुकाया और जिनके भीतर कूट कूट कर विष भरा हुआ था ऐसे बाह्य मधुर वचनों में नम्रता के साथ भी कहने लगे इंद्र बोले माता तुम व्रत कर रही हो तुम्हारा शरीर छीण हो चुका है तुम में अत्यंत दुर्बलता आ गई है मैं सेवा करने के विचार से यहाँ आया हूँ आज्ञा दो मैं तुम्हारी कौन सी उचित सेवा करूँ प्रतिव्रतें मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगा बड़ों की सेवा से पुरुष को यह पवित्र गति मिलती है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती जैसे मेरी माता अदिति है वैसे ही तुम भी हो यह वचन कहकर इंद्र ने दिती के दोनों पैर पकड़ लिए और उन्हें सहलाने लगे दि परम स्वाद्धि थी उसके नेत्र बड़े सुंदर थे इंद्र द्वारा धीरे धीरे पैर दबाए जाने पर व्रत करने से थकी हुई दिती को बड़ा आराम मिला अतः उसे नींद खींचने लगी उस समय इंद्र उसके पूर्ण विश्वास पात्र बन चुके थे इधर इंद्र ने दिती को नींद में अचेत देखकर अपना एक अत्यंत छोटा सा रूप बनाया और हाथ में अस्त्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ वे उसके शरीर में घुस गए योग बल के प्रभाव से वे उधर में चले गए और तुरंत वज्र द्वारा उस गर्भ को सात भागों में उन्होंने काट डाला वज्र से चोट पहुंचाए जाने पर वह गर्भस्थ बालक रोने लगा तब इंद्र ने बड़े धीमे स्वर में कहा मारुद्र अर्थात रोमत राजन वे सातों टुकड़े इंद्र के द्वारा पुनः सात सात भागों में काट दिए गए फिर तो उनचास पवनों के रूप में उस गर्भस्थ बालक की सत्ता स्थिर हो गई इतना कांड हो जाने पर सुंदरी सुंदर की नींद टूटी गर्भ के काटे जाने का वास्तविक रहस्य उसे ज्ञात हो गया समझ लिया इंद्र ने धोखा दिया है उसके मन पर बड़ा आघात पहुंचा वह क्रोध से भर गई इस घृणित कार्य में मेरी बहन अदिति का हाथ है यह जानकर सत्य में संलग्न रहने वाली देवी द्विति ने अदिति और इंद्र दोनों को क्रोधवशाप दे दिया है वैसे ही इसका भी नाश हो जाए यह त्रिलोकी के राज्य से वंचित हो जाए जिस प्रकार पापात्मा अदिति ने घृणित कर्म के द्वारा मेरे गर्भ का संहार करा दिया है मेरे गर्भ स्थित बच्चे की हत्या करा दी है वैसे ही उसके भी बालक उत्पन्न होते ही बार बार मृत्यु के ग्रास बन जाए साथ ही पुत्र शोक से अत्यंत शोकाकुल होकर उसे कारागार में रहना पड़े दूसरे जन्म में इसे मृत होना पड़े व्यास जी कहते हैं इस प्रकार श्राप दे रही थी, उसके वचन कश्यप जी के कानों में पड़े प्रेम वित्ती को शांत करते हुए थे वे कहने लगे कल्याणी क्रोध मत करो तुम्हारे गर्भ से अत्यंत बलवान पुत्र होंगे उन्हें देवता होने का सुअवसर प्राप्त होगा उन सब की मरुत संज्ञा होगी और वे इंद्र के मित्र होंगे व तुमने जो अभी साप दिया है वह अट्ठाईसवें द्वापर में फलित होगा यह सुंदरी अदिति मानव योनि में उत्पन्न होकर इसका फल भोगेगी वरुण ने भी संतान होकर मुझे श्राप दे दिया है दोनों साप एक साथ चलेंगे इनके फल फलस्वरूप अदिति का मानसी बनना अवश्य भावी है व्यास जी कहते हैं जब पतिदेव कश्यप जी ने जो आश्वासन दिया तब देवी देवीदिति के मुख की मल्लाता दूर हो गई इसके बाद उस सुंदरी के मुख से कोई कटु वचन नहीं निकला राजन पूर्वश्राप का यही कारण है जो तुम्हें बता दिया राजेंद्र वही देवी अदिति अपने अंश से देवकी हुई थी